तुलसीदास जी महाराज कहते हैं शील और स्नेह का निर्वाह करने वाला श्री राम जी जैसा दूसरा और कौन होगा ऐसा स्वभाव कहीं सुना और देखा भी नहीं गया ऐसा को उदार जगमा ही कहा विभीषण लय मिलो लंक मिली बखशीस सीता पति रघुनाथ को तनक नवायो दीन जन का दुख दूर करने वाले शरणागत की पीर हरण करने वाले श्री राघवेंद्र हैं शिला उद्धरण धरणी धरही धरण दीन दुख दलन असरन सरन है सहित उलास बनवास मिस घूमि घूमि दंडक विपिन भूमि पावन करन है सम्भुर्वासी सुरसरी जन्मदाई दायी मात महिजा के प्राण महि संकट हरन है सुर आनंद अपार लहें सोच सोची मेरे तो आधार राम रावे चरण है श्री राम जी का भजन राम जी का आश्रय हमारे श्री तुलसीदास जी कहते हैं है नी को मेरो देवता कौशलपति राम है नी को मेरो देवता कौशल राम है निको मेरो देवता कौशलपति राम देनी को मेरो देवता कौशलपति राम सुबग सरोचन सुठी सुंदर श्याम चाहे नहीं माने एक प्रीति बलू जा माने एक प्रीमरती माने भलो सुधी सब नीति को मेरो देवता कौशल होगा हेली को मेरा देवता कौसल बतरा निको मेरा देव मेरो देवता पोखरी कोटिक कामना बहु देव कोटिक कामना बहु देव तुलसीदास ते शंकर से जयी सेव कौशल पति राम हरी को मेरा देवता कौशल प्रति राम हरी को मेरा देवता कौशल पति राम हरी को मेरा देवता कौशल पति राम और कौन और जैसा हमारे श्री राम जी का स्वभाव है देखो श्री राम जी के सोयस को श्रेष्ठ जल कहा बर राम सुजस वर वारी श्रेष्ठ तो है पर है तो जल किंतु श्री किशोरी जी श्री जानकी जी के चारु सुयस को सुंदर सुयस को जल नहीं राम सीय जस सलिल सुधासानकी जी का सुयस तो अमृत के समान है ऐसे श्री सीताराम जी के आश्रित रहने वाला भक्त निश्चिंत होता है निर्द्वंद होता है ऐसे भगवान श्री सीताराम जी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं बनवासी वेश चित्रकूट का निवास चित्रकूट का दर्शन करके सभी कहते हैं गया है, है। आ गया आत्मिक बल है फिर जंगल में मंगल है आ गया आत्मिक बल है फिर जंगल में मंगल है आ गया आत्मिक बल है फिर जंगल है। चल रहे पवन के पंखा चल रहे पवन के लेकर पराग पुष्पन के लेकर पराग पुष्पन के छाए क्या धूम हवन के छाए क्या धूम हवन के मगमग में मलया चल है फिर जंगल में मंगल है फिर जंगल में मंगल है आ गया तो। आत्मिक पल है फिर जंगल में मंगल है।, आ गया आत्मिक पल है फिर जंगल में मंगल है आनंद ही आनंद चित्रकूट की पुनीत प्रकृति को देखकर किसका हृदय हर्षित नहीं हो जाता ऐसा लगता है जो आकर यहाँ रहेंगे जो, जो आकर यहाँ रहेंगे बनकर कर विनीत बिछड़ेंगे बन कर बिनीत पिछड़ेंगे कोई हो यही कहेंगे कोई, कोई हो यही कहेंगे बस स्वर्ग यही स्थल है फिर जंगल में मंगल है फिर जंगल में मंगल है आ गया आ बल है, जंगल में मंगल है। चित्रकूट में आनंद ही आनंद भगवान श्री राम किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि श्री तुलसीदास जी कुछ नहीं है रामायण के अमर प्रणयिता को मिल श्रद्धा सुमन चढ़ाओ पर रत्ना के अमर त्याग को याद करो तुम भूल न जाओ वह नारी कितनी महान थी जिसने प्रणयी संत बनाया यौवन की अनुपम बगिया में असमय ही पतझार बुलाया कवि तुलसी की पुण्य जयंती जग प्रतिवर्ष मनाता पर तपस्वनी रत्नावली पर कौन प्रसून चढ़ाता रत्नावली माता की महिमा कम नहीं है किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि श्री तुलसीदास जी कुछ नहीं थे पत्नी ने फटकार दिया और वो तुलसीदास जी हो गए महात्मा हो गए तो वो सज्जन कहने लगे हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है पत्नी के फटकारने से ही तुलसीदास हुए तो हमने उनसे निवेदन किया कि पत्नी के फटकारने से ही कोई तुलसीदास बनता तो आज घर घर में तुलसीदास होते ऐसा नहीं है जिस दिए में तेल हो बत्ती हो उसको जलाने के लिए माचिस की एक तीली काफी है और जिस दिए में न तेल न बत्ती पूरी माचिस रगड़ डालो क्या होने वाला है जलेगा ही नहीं मुझे धन्य है श्री तुलसीदास जी जो माता रत्नावली जी के एक वाक्य पर जिनका जीवन दीप प्रज्वलित हो गया प्रकाश मिल गया प्रभु को पाने के लिए आप देखो मानस की एक पंक्ति सभी माताओं को प्रायः याद है मिलने पर यही पूछती हैं रामायण में लिखा ढोल गंवर शूद्रपुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी ऐसे लगता है जैसे पूरे रामचरितमानस में यही एक पंक्ति हो अरे भाई यह बात समुद्र बोल रहा है जो खुद डांटने पर माना उसको लगता है कि सब ऐसे ही मानते होंगे और फिर तालन का अर्थ पिटाई से नहीं है ताड़ने का अर्थ ताड़ लेना समझ लेना बहुत तरह के अर्थ इस पंक्ति के बताए लोगों ने पर एक मैया बोली कि हम लोगों के लिए तो बहुत बुरा लिखा है सकल ताड़ना के अधिकारी तो हमने कहा कि मैया अब श्री तुलसीदास जी महाराज तो हैं नहीं तुम भी रो और हम भी रो वो बोली बाबा तुम क्यों रोगे संतों की तो बड़ी प्रशंसा लिखी है हमने कहा नहीं संतों के लिए भी लिखा है तो कहा क्या लिखा हमने कहा नारी मुई गृह संपत्ति नासी मुड़ मुड़ाए हो ही लिखा है तुलसीदास जी सजग कवि हैं, वे जिस क्षेत्र में कमी का अनुभव करते हैं उधर ही संकेत करते हैं श्री तुलसीदास जी तो वे महात्मा हैं, जो विवाह के बाद बेटी की विदा हो रही हो तो उनका कवि हृदय रो उठता है कत विद स्वजी नारी जग मही पराधीन सपने हो सुख नाही कहां ही रची कत नारी अबला जीवन आये तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध और आँखों में पानी ये पंक्तियां लिखने वाले राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी को प्रेरणा कहां से मिली श्री रामचरितमानस से थन पय श्रव ही नयन जल छाये माताओं की महिमा भी गायी है आप ऐसे सोचो हमारे जितने आर्ष ग्रंथ हैं उसमें पत्नी का स्थान क्या है देखो अपने से बड़े का हम आदर करते हैं अपने से छोटे पर दया का करुणा का भाव रखते हैं और अपने समवयस्क से हम स्नेह का भाव रखते हैं तो पहले पत्नी पति का आदर करें वह चाहे जैसा हो यही सिखाया गया हम लोगों को फिर हम लोगों ने थोड़ी प्रगति की का नहीं समानता का योग हम लोग मित्रवत रहेंगे एक दूसरे से स्नेह करेंगे यहीं तक तो हम लोग आए हैं पर आप आश्चर्य करोगे श्री तुलसीदास जी इस उदारता से भी आगे हैं श्री रामचरित में पति के द्वारा पत्नी का आदर कराया गया भगवान शंकर बैठे हैं माता पार्वती जी का आगमन हुआ भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती जी आ रहे हैं पार्वती भल अवसर जानी गई संभुपा मातु भवानी तो शंकर जी क्या करते हैं कि ज्ञानी प्रिया आदर अति कीन्हा शंकर भगवान आदर ही नहीं अति आदर करते हैं उठकर खड़े हो गए बिराजी है यही ध्वनि तो मिलती है तो शंकर जी अत्यंत तो आदर करते हैं पार्वती जी का पति के द्वारा पत्नी का आदर कराया जा रहा है और भगवान श्री राम सीत ही पहिराए प्रभु सादर आदर पूर्वक आभूषण धारण कराए तो रामचरितमानस में तो पति के द्वारा पत्नी का आदर कराया गया है इतनी उदारता और किसके यहां मिलेगी किसने कहा था? इसलिए भगवान का मन सुमन है देखो हमारे यहां दो का सम्मान होता है सती का और संत का संत परमेश्वर को पति मानकर समर्पित हो जाता है और सती पति को परमेश्वर मानकर समर्पित हो जाती है संत परमात्मा को अपना जीवन धन मानकर पूर्व आश्रम परिवार छोड़कर चल देता है और सती अपने पति को परमेश्वर मानकर अपना पूर्व आश्रम माता पिता परिवार को छोड़कर चल देती है इसलिए इन दोनों का सम्मान है हमारे यहां सती का भी और संत का भी लेकिन बड़ी विडंबना एक आदमी का विवाह हुआ पत्नी बिचारी रोती हुई विदा हुई पति ने कहा हे देवी तुम्हारा बड़ा त्याग है पत्नी ने कहा कि भाई तो वो तो सभी करते हैं वही हमने किया हे hey देवी तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग कर दिया और समानता के इस युग में जब तक यह समान आचरण मैं न करूं समानता कैसे होगी हे देवी तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग किया तो हम तुम्हारे पीछे अपने माता पिता का त्याग करते हैं समानता हो गई देखो कुछ लोगों के प्रति श्रद्धा रखी जाती है नींव के पत्थर दिखाई नहीं देते पर भव्य भवन उन्हीं पत्थरों के कारण दिखाई देता है और कोई कहे कि नहीं समान था कहो इनको भी निकालो इनको भी दिखना चाहिए अगर नींव के पत्थर दिखाई देने लगे तो फिर भवन दिखाई देगा ये दिखाई देना देने वाला भवन उनकी वजह से दिखाई देता है जो नहीं दिखाई देते हैं तो इन पत्थरों के प्रति तो श्रद्धा ही रखनी पड़ेगी जिनके द्वारा त्याग का ऐसा उदात्त आदर्श उपस्थित हुआ है इन उदात्त चरित्रों के प्रति श्रद्धा का भाव आदर का भाव भगवान श्री राम सोचते हैं कि चित्रकूट के इस वन में श्री जी आनंदित हैं मेरे साथ प्रसन्न हैं, तपस्वनी के वेश में प्रसन्न है दय भाव से भर गया नेत्र प्रेम जल से भगवान आभूषण बनाते हैं और मानव श्री किशोरी जी से कहते हैं कि श्री सीता जी मेरे पास तुम्हें समर्पित करने के लिए इन पुष्पों के अतिरिक्त और कुछ नहीं यह पुष्प ही मैं समर्पित करता हूं यह सुमन के आभूषण पुष्पों के आभूषण मैं समर्पित करता हूं आदर का भाव है श्रद्धा का भाव है सीतही पहिराए प्रभु साद बैठे फटे फीला पर सुंदर पर सुंदर बैठे सुना पढ़े सिला पठिल पर सुंदर बैठे, बैठे फटिक शिला पर विराजमान है अब आप देखो भगवान का मन सुमन है भक्ति का श्रृंगार किया है श्री सीता जी के त्याग के प्रति यह समर्पण है श्री राम जी का और यह लीला भी हो रही चित्रकूट में त्याग की भूमि चित्रकूट में पर एक विचित्र घटना घटी चित्रकूट में होने वाली इस घटना को देख लिया देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने स्वर्ग से स्वर्ग से देखा अब स्वर्ग तो भोग की भूमि है अब त्याग की भूमि में होने वाले इस दिव्य चरित्र को कोई भोग की भूमि से देखे तो यही होगा जो जयंत के साथ हुआ उसको श्री राम त्यागी नहीं दिख रहे तपस्वी नहीं दिख रहे उसको तो लगा कि श्री राम रागी हैं अपनी भारिया के प्रति इतना राग उसे अनुराग नहीं दिखा राग दिखा बस उसने निश्चय किया कि मैं श्री राम जी का बल देखना चाहता हूं इनको लोग भगवान कहते हैं भगवान ऐसे ही होते हैं अब उसके मन में संशय हुआ वेश बदल कर आया अब कितनी अद्भुत बात उसने कौए का वेश बनाया एक सज्जन मुझसे कह रहे थे कि रावण ने श्री सीता जी का हरण किया और इंद्रपुत्र जयंत ने श्री सीता जी के चरण पर चंचु का प्रहार किया कौवा बनकर तो जो देवता ने किया वही दानव ने किया तो देवता और दैत्य में फिर अंतर क्या रहा ये रावण वैसे ही जयंत मैंने उनसे कहा कि इसमें एक अंतर तो है दैत्य जैसा आचरण करता है वैसा वेश नहीं बनाता आचरण कौए का करना होगा वेश हंस का बनाएगा मन मैला तन ऊजला बगुला जैसा भेख इससे तो काग ही भले भीतर बाहर एक इसीलिए रावण ने काम तो किया चोर का वेश बनाया साधु का आवा निकट जति के बेखा ये दैत्य की वृत्ति है और देवता जैसा कार्य करना चाहता था वैसा ही सुरपति सुतधरी बायस देखा कौए के रूप में आया जैसा कर्म वैसा ही वेश कौ बनकर आया भगवान श्री सीता जी की गोद में सिर रखकर शयन कर रहे हैं इसने देखा कि भगवान सो रहे हैं अच्छा कई लोग बड़े विचित्र होते हैं उन्हें लगता है कि भगवान तो सो रहे हैं ऐसे में करो जो करना हो पर भगवान कभी सोते नहीं हैं जो बिना कान के सुन ले बिना बाणी के बोल ले और बिना नेत्रों के देख ले ऐसे भगवान भक्ति माता श्री जानकी जी की गोद में सिर रखकर सो रहे हैं और इंद्रपुत्र जयंत कौए के बेश में गया अब देखना तो था राम जी का बल और प्रहार किया श्री सीता जी पर सीता सीता सीता चौटह थे भा aran kagaa